श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद बयासी पंद्रह जून अट्ठारह सौ चौरासी अब पतल पड़ रहे हैं दक्षिण वाले बरामदे में श्री राम कृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं तुम एक बार जाओ देखो वे सब क्या कर रहे हैं और तुमसे मैं कह नहीं सकता परंतु जी में आ जाए तो परोस भी देना सामान ले आया जाए परोसने की बात तो तब है यह कहकर महिमाचरण लम्बे डग से दालान की ओर चले गए फिर कुछ देर बाद लौटकर आ गए श्री कृष्ण भक्तों के साथ आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं भोजन के पश्चात घर में आकर विश्राम करने लगे भक्तगण भी दक्षिण वाले तालाब में हाथ मुंह धोकर पान खाते हुए फिर श्री राम कृष्ण के पास आ गए सब ने आसन ग्रहण किया दो बजे के बाद प्रताप आए थे ये एक ब्राह्मण भक्त हैं आकर श्री राम कृष्ण को नमस्कार किया श्री राम कृष्ण ने भी सिर झुकाकर नमस्कार किया प्रताप के साथ बहुत सी बातें हो रही हैं प्रताप मैं दार्जिल लिंग गया था श्री राम के परंतु तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया जान पड़ता है कोई बीमारी हो गई है प्रताप जी केशव को जो बीमारी थी वही मुझे भी है उन्हें भी यही बीमारी थी केशव की दूसरी बातें होने लगी प्रताप कहने लगे केशव का वैराग्य उनके बचपन से ही जाहिर हो रहा था उन्हें खेलते कूदते हुए लोगों ने बहुत कम देखा है हिंदू कालेज से में पढ़ते थे उसी समय सत्येंद्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई और उसी कारण श्री युद्ध देवेंद्र ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई केशव में दोनों बातें थीं योग भी और भक्ति भी कभी कभी उनमें भक्ति का इतना उद्रेक होता था वे मूर्छित हो जाते थे गृहस्थों में धर्म लाना उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य था महाराष्ट्र देश की एक स्त्री के संबंध में बातचीत होने लगी प्रताप हमारे देश की एक कुछ महिलाएं विलायत गई थी महाराष्ट्र देश की एक महिला विलायत गई थी वे खूब पंडिता हैं, परंतु ईसाई हो गई हैं आपने क्या उनका नाम सुना है श्री राम नहीं परंतु तुम्हारे मुख से जैसा सुन रहा हूँ इससे जान पड़ता है उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान प्राप्ति की इच्छा है इस तरह का अहंकार अच्छा नहीं मैंने किया यह अज्ञान से होता है हे ईश्वर तुम्ही ऐसा किया यही ज्ञान है ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता। मैं मैं करने से कितनी दुर्गति होती है इसका ज्ञान बछड़े की अवस्था सोचने पर हो जाता है बछड़ा हम्मा हम्मा मैं मैं क्या करता है उसकी दुर्गति देखो बड़ा होने पर उसे सुबह से शाम तक हल जोतना पड़ता है चाहे धूप हो चाहे वृष्टि कभी कसाई के हाथ गया कि उसने उसकी बिल्कुल ही सफाई कर दी मांस लोगों के पेट में चला गया और चमड़े के जूते बने आदमी उन पर पैर रखकर चलता है इतने पर भी दुर्गति की इति नहीं होती चमड़े से जंगी ढोल मढ़े गए और लकड़ी से लगातार वह पीटा जाने लगा अंत में अतड़ियों को लेकर ताँत बनाई गई जब धुनिए के धनुवे में वह लगा दी जाती है और वह रुई धुनता है तब वह तू तू कहने लगता है तब हम्मा हम्मा नहीं कहता जब तू तू कहता है तब कहीं निस्तार पाता है तब मुक्ति होती है कर्म क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता जीव भी जब कहता है हे ईश्वर मैं करता नहीं हूँ करता तुम हो मैं यंत्र मात्र हूँ यंत्री तुम हो तब जीव संसार यंत्रणाओं से मुक्ति पाता है तभी उसकी मुक्ति होती है फिर इस कर्म क्षेत्र में उसे नहीं आना पड़ता एक भक्त जीव का अहंकार कैसे दूर हो श्री राम कृष्ण ईश्वर के दर्शन के बिना अहंकार दूर नहीं होता यदि किसी का अहंकार मिट गया हो तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हुए होंगे श्री राम भक्त महाराज किस तरह समझ में आए कि ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं श्री राम ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं श्रीमद्भागवत में कहा है जिस आदमी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं उसके चार लक्षण हैं बालवत पिशाचवत जड़वत तथा उन्मत्तवत जिसे ईश्वर के दर्शन हुए होंगे उसका स्वभाव बालक की तरह का हो जाएगा वह त्रिगुणातीत हो जाता है किसी गुण को गांठ नहीं बांधता शुचि और अशुचि में उसके पास बराबर है इसीलिए वह पिसाचवत है और पागल की तरह कभी हंसता है कभी रोता है देखते ही देखते बाबुओं की तरह सजावट कर लेता है और फिर सब कपड़े बगल में दबाकर बिल्कुल नंगा होकर घूमता है इस तरह वह उनमत्तवत हो जाता है और कभी यही के है कि जड़ की तरह कहीं चुपचाप बैठा हुआ है इसलिए जड़वत भक्त ईश्वर दर्शन के बाद क्या अहंकार बिल्कुल चला जाता है श्री रामकृष्ण कभी कभी वे अहंकार बिल्कुल पोछ डालते हैं जैसे समाधि की अवस्था में कभी अहंकार कुछ रख भी देते हैं परंतु उस अहंकार में दोष नहीं जैसे बालक का अहंकार पाँच वर्ष का बच्चा मय मैं, मैं करता है परंतु किसी का अनिष्ट करना वह नहीं जानता पारस पत्थर के छू जाने पर लोहा भी सोना हो जाता है लोही की तलवार सोने की तलवार हो जाती है परंतु तलवार का आकार मात्र रह जाता है वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती